सिर्फ एक मुर्गी एक छोटा सा कर्ज बड़ा बदलाव ला सकता है एक छोटा सा कर्ज बड़ा बदलाव ला सकता है सिर्फ एक मुर्गी यह कहानी दुनिया में बदलाव के बारे में है एक व्यक्ति एक परिवार और एक समुदाय में कैसे बदलाव लाया उसके बारे में है कोजो पश्चिम अफ्रीका में घाना के एक छोटे से शहर में रहता था वो और उसकी माँ इकट्ठे मिलकर जलाऊ लकड़ी बेचकर गुजारा करते थे उससे उन्हें बहुत पैसा या भोजन नहीं मिलता था बस उनका पेट भर जाता था फिर जब कोजो को एक छोटा सा कर्ज मिला तो उसके दिमाग में एक नया विचार है उस कर से एक मुर्गी खरीदेगा जिससे उनके पास खाने के लिए अंडे होंगे जल्दी उसके पास बाजार में बेचने लायक अंडे हो जाएंगे उस मुनाफे से कोजो ने और अधिक मुर्गियाँ खरीदी और उसने अपने स्कूल की फीस चुकाई स्कूल खत्म करने के बाद उसे एक बड़ा कर्ज मिला उससे उसने धीरे धीरे एक पोल्ट्री फॉर्म शुरू किया जहाँ उसने मजदूरों को काम पर रखा और सरकार को खूब टैक्स का भुगतान किया उन पैसों से उसके समुदाय में सुधार आया कोजो ने दूसरों को भी पैसे उधार दिया ताकि वे गरीबी से उबर सके कोजो है कोजो ने जलाऊ लकड़ी के एक बंडल में रस रस्सी से गांड बांधी और उसे अपने सिर पर रखा पिता की मृत्यु के बाद में में माँ की मदद की आखिरी बोझ था और, वो बहुत थका और भूखा था कोचो और उसकी माँ मिट्टी की दीवारों वाले घर में रहते हैं थे और खुली आग पर अपना खाना पकाते थे उनका एक बगीचा भी था जहां वे अपना भोजन स्वयं उगाते थे उनके पास कभी भी ज्यादा पैसा नहीं था वे मुश्किल से अपना पेट भर पाते थे जैसे ही कोजो घर के पास पहुंचा वो अपनी माँ द्वारा पकाए फूफू खाने यानी कंद से बने भोजन को सूंघ पाया फिर उसने तेजी से चलना शुरू किया यह वो है जो कोजो को मिला कोजो और उसकी मां घाना के अशांति क्षेत्र के एक गांव में रहते हैं गांव में 20 परिवार है और उनमें से वे सबसे गरीब हैं। लेकिन उनके पास एक अच्छा विचार है प्रत्येक परिवार थोड़े पैसे बचाता है जिससे कि उनमें से कोई एक परिवार उस पैसे को उधार लेकर कोई जरूरी चीज खरीद सके एचएम एम पोंग परिवार ने सबसे पहले पैसे उधार लिए उन पैसों से उन्होंने फलों के दो बड़ी पेटियां खरीदी उन्हें बाजार में बेचकर उन्होंने कुछ मुनाफा कमाया जब उन्होंने अपना कर्ज वापस किया तो डुओडू परिवार ने उस कर्ज से अपने लिए सेकंड हैंड हाथ की सिलाई मशीन खरीदी वे कपड़े सिलने का काम शुरू करना चाहते थे जिससे वे रेडीमेड शर्ट और पैंट बेच सकें फिर एक दिन कोजो की माँ की बारी आई उन्होंने एक ठेला गाड़ी खरीदने के लिए ऋण का उपयोग किया ताकि वो बाजार में अधिक जलाऊ लकड़ी ले जा सकें उन्होंने अपनी ठेला गाड़ी को किराए पर देने के बारे में भी सोचा माँ के कर्ज में से कुछ सिक्के बचे कोजो ने उन सिक्कों से अपने लिए कुछ खरीदने की बात सोची वो भी एक अच्छा विचार था कोजो ने एक मुर्गी खरीदने की बात सोची फिर वो और उसकी माँ अंडे खा सकते थे और बचे अंडों को बाजार में बेच सकते थे पड़ोसी गांव में एक किसान था जिसके पास कई मुर्गियां थी जिनमें से एक मुर्गी को कोजो खरीदने के लिए गया मुर्गी फार्म तक पहुँचने में कोजो को दो घंटे लगे जब तक वो वहाँ पहुंची वो गर्म धूल से पूरी लथपथ हो चुका था उन अनगिनत मुर्गियों में से वो एक सही मुर्गी को कैसे चुने कोजो ने सभी मुर्गियों को बड़े ध्यान से देखा एक सफेद मुर्गी उसके पैर के पास दाना चुप रही थी क्या उसे वो मुर्गी चुननी चाहिए एक धब्बेदार मुर्गी अपने पंखों को फड़फड़ा आवाज कर रही थी क्या वो ठीक रहेगी फिर कोजो को एक चमकदार भूरे रंग की मुर्गी अपने घोंसले में पंखों को फुलाए बैठी दिखी क्या उस मुर्गी को अंडे देने में मजा आएगा फिर उसने और ज्यादा नहीं सोचा वो अपने दिल में लगा कि उसे अपने दिल में लगा कि वही सही मुर्गी होगी कोजो ने उस भूरी मुर्गी का भुगतान किया और उसे फिर उसे एक हुआ तो को वो और अधिक मुर्गिया खरीद पाएगा उस रात मुर्गी टोकरी को उसने अपने बिस्तर की चटाई के पास रखा जिससे वो सुरक्षित रह सके कोजो ने पुराने वॉशिंग पाउडर के डिब्बे से अपनी मुर्गी के लिए घोसला बनाया फिर हर दिन उसने था। में उसकी मुर्गी को अंडे देने में मजा आता था पहले सप्ताह में कोजो और उसकी माँ ने एक, एक अंडा खाया शनिवार को बाजार में बेचने के लिए उनके उसने तीन अंडे बचा कर रखे बाजार के दिन वो फल सब्जियों मीट कपड़ों और बर्तनों की दुकानों के बीच में गया उसने छोटी टोकरी रखने के लिए एक अच्छी जगह ढूंढी कोजो ने माँ एचएम और फलों के, के, के टुकड़े जिन्हें वो अपनी मुर्गी को खिला सकता था धीरे धीरे कोजो की अंडो की कमाई बढ़ती गई दो महीने के अंदर उसने अपनी माँ का कर्ज वापस कर दिया चार महीने में उसने एक और मुर्गी खरीद ली अब कोजो हफ्ते में पांच अंडे बेच सकता था और और उसकी मां अधिक अंडे खा सकते थे छः महीने बाद उसने तीसरी मुर्गी खरीदी अब वो और उसकी मां रोजाना एक एक अंडा खाते थे कोजो और अपने कोजो को अपने अंडों पर गर्व था और मां को अपने कोजो पर गर्व था धीरे धीरे करके एक छोटी मुर्गी एक बड़ा बदलाव ला रही थी यह है वो अंडे जो कोजो ने खरीदी हुई मुर्गी से बेचे एक साल बाद कोजो के पास पच्चीस मुर्गियों का झुंड हो गया उसे मुर्गियों के झुंड की आवाज़ त्योहार के समय ढोल पीटने के शोर से बेहद अच्छी लगती थी लेकिन इतनी सारी मुर्गियों के अंडे इकट्ठे करना कठिन काफ़ी कठिन काम था कभी मुर्गियां उससे अपने अंडे छिपाने की कोशिश करती थी आज उसे एक अंडा कंध के नीचे कंध के पौधे के नीचे पड़ा हुआ मिला जब उसने घोसलों की जांच की तो सफेद मुर्गी ने उस पर छपट्टा मारा पर चमकदार लाल कंघी वाली भूरी मुर्गी अभी भी उसकी सबसे पसंदीदा मुर्गी थी वो हमेशा एक भूरे रंग का चिकना अंडा देती थी बाजार में अंडे बेचने से कोचों कुछ बचत कर पाया उन अंडों से उसने मुर्गियों के लिए लकड़ी का एक अच्छा तपड़ा बनाया उन पैसों से उसने अपनी माँ के लिए जरूरत की कुछ चीजें भी खरीदी जैसे कि एक नई पानी की बाल्टी और एक अच्छा चाकू उन पैसों से वो अपने सपने पूरा कर सकता था उससे वो स्कूल की फीस भर सकता था ताकि वो स्कूल वापस जा सके तुम्हारे अंडों ने हमें मजबूत बनाया है कोजो उसकी माँ ने कहा अब स्कूल जाओ और सीखो हम दोनों के लिए इन मुर्गियों को कोजों ने अंडे बेचने से मिले पैसों से खरीदा यह वो स्कूल है जहाँ कोजों ने फीस भरी उन पैसों से जो उसने अंडे बेचकर कमाए कोजों की स्कूल की ड्रेस नई और माड़ से सख्त थी वो पैदल स्कूल जा रहा था हर एक कदम के साथ उसके होट चुप चाप हिल रहे थे वो, के वो अक्षर और संख्याएं याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसने अपने पिता की मृत्यु से पहले सीखे थे स्कूल में कोजो ने अन्य बच्चों की तरह पढ़ने में और अंकगणित के सवाल हल करने में कड़ी मेहनत की बाद में उसने निबंध लिखना सीखा और गणित और विज्ञान की समस्याओं को हल करना भी उसने अपने देश के इतिहास उसके संसाधनों और अफ्रीका और दुनिया भर के अन्य देशों के बारे में भी सीखा उसने कुछ व्यवहारिक सबक भी सीखे पीने के पानी को कपड़े से कैसे छानें कैसे फिल्टर करें सब्जियां उगाने के लिए कचरे से बनी खाद का कैसे उपयोग करें कोजो ने जो कुछ सीखा उससे वो मुर्गियों को की बेहतर देखभाल कर पाया अब वो कोजों के सप अब कोजो के सपने बड़े हो रहे थे लेकिन अपने सपनों को साकार करने के लिए उसे पता था कि उसे शिक्षा की आवश्यकता होगी कोजों ने और भी कठिन अध्ययन किया और फिर उसने खेती की पढ़ाई के लिए एक कृषि महाविद्यालय में छात्रवृत्ति जीती जब वो दूर होगा तो माँ उसकी मुर्गियों की देखभाल करेगी कॉलेज में कोजों के सपने साकार होने लगे कॉलेज में कोजो के सपने आकार लेने लगे अब वो खुद का फार्म शुरू करना चाहता था कॉलेज खत्म करने के बाद कोजो ने एक बड़ा जोखिम भरा फैसला लिया जो पैसे उसने और उसकी मां ने बचाए थे उनके उपयोग से उसने एक असली मुर्गी फार्म शुरू करने का मन बनाया उसने जमीन का एक प्लॉट खरीदा और साथ में दबड़े बनाने के लिए पर्याप्त लकड़ी और तार भी अब उसे मुर्गी फार्म शुरू करने के लिए मुर्गियाँ खरीदनी थी नौ सौ उसके लिए उसे एक बड़ा ऋण चाहिए था कोजो पास के शहर के लामासी के बैंक में गया जब बैंकर ने सुना कि कोजो नौ सौ खरीदना चाहता है तो उसने मना कर दिया की समय पर अध्यक्ष उससे मिले उनके पास बहुत समय नहीं था वो एक बहुत व्यस्त आदमी थे कोचो ने बैंक अध्यक्ष से कहा कि उसके पास स्कूली शिक्षा थी और वो कड़ी मेहनत करने को तैयार था बैंक अध्यक्ष ने इस तरह की कहानियां पहले भी सुनी थी कोजो उन्हें अपने पहले कर्ज के कोजो ने उन्हें अपने पहले कर्ज के बारे में बताया जिसके उपयोग से उसने मुर्गियों के बड़े झुंड का निर्माण किया था बैंक अध्यक्ष वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गए उन्होंने अपनी उंगलियों से कुछ टैप किया कोजो की कहानी काफी नायाब थी वो मुस्कुराए और उन्होंने अपना सिर हिलाया कोजो को ऋण मिल जाएगा बैंक अध्यक्ष और कोजों ने आपस में हाथ मिलाया घर वापस आकर कोजों ने मुर्गियां खरीदी जल्द ही उन मुर्गियों के इतने सारे अंडे होंगे कि उन्हें इकट्ठा करने के लिए उसे कुछ सहायकों की आवश्यकता होगी यह वो फार्म है जिससे कोजों ने कॉलेज में सीख और बैंक से दिए गए ऋण से खड़ा किया यह कोजो का परिवार है जिसे वो अपने फार्म की कमाई से पालता पोसता है कोजो की मुर्गियां खूब अंडे देती हैं। वे गांव के लोगों की जरूरतों से भी अधिक अंडे देती हैं। इसलिए कोजो दुकानदारों को अंडे बेचने के लिए कुमासी की यात्रा करता था एक दुकानदार का नाम लूमो था कोजो उसे अच्छी तरह से जानता था वो आदमी कोजो के पिता के ही गाँव में पला पड़ा था इसलिए वो उसका अच्छा दोस्त था कोजो हमेशा लूमो की दुकान पर ही जाता था और कभी कभी रात के खाने के लिए भी वहां रुकता था कोजो को अपने पिता के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था उसे मूंगफली का शोरबा और ताड़ के तेल का सूप भी पसंद था जो लूमो की बेटी बनाती थी लूमो की बेटी का नाम लूमूसी था और वो एक टीचर थी उसे कोजो जैसे लड़कों के बारे में कहानियाँ के बारे में कई कहानियाँ पता थी ऐसे लड़के जो सीखना चाहते थे और जिन्होंने बड़े सपने सजोए थे कोजो को वो बेहद पसंद आती थी इसलिए वो कहाँ वहाँ बार बार जाता था वो लूमोसी की कहानियों को हर दिन सुनना चाहता था एक दिन कोजो ने लूमूसी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा लूमूसी कोजो से शादी करने को तुरंत तैयार हो गई वो फार्म पर कोजो के साथ वो फार्म पर कोजो का साथ देने लगी जल्दी कोजो और लुमुसी माता पिता बने जैसे जैसे साल बीते उनके तीन लड़के और दो लड़कियां हुई सभी बलवान और चतुर कोजो के अंडो के पैसे की कमाई से ईंटों का एक पक्का बड़ा घर बना कोजो ने अंडों के पैसे की कमाई से ईंटों का एक पक्का बड़ा घर बनाया कोजो की माँ उनके साथ रहने लगी उन्हें बगीचे में काम करना अच्छा लगता था पर अब उन्हें अभी भी जलाऊ लकड़ी नहीं बेचनी पड़ेगी जल्दी कई लोग कोजो के खेत पर काम करने लगे आदमी लोग मुर्गियों को दाना खिलाते और दबड़ों को साफ करते थे महिलाएं अंडे इकट्ठा करती थी और उन्हें बक्सों में पैक करती थी कुछ लोग अंडों को कुमासी और अकरा के बाजारों में बेचने के लिए जाते थे मजदूरों के, भी परिवार थे। कुल के खेत से एक सौ बीस लोग मजदूरी करते थे जैसे परिवारों के पास खाने के लिए और अपने बच्चों के स्कूल की फीस के लिए पर्याप्त पैसे थे जब उनकी बेटी अड़ी का बीमार पड़ती तो ओंडो को उसके लिए दवाइयाँ खरीद सकते थे ओंडो को अपने मिट्टी के घर की दीवारों को दोबारा फिर से बना सकते थे और विशेष अवसरों के लिए विशेष छप्पे कपड़े खरीद सकते थे कोजो के खेत में काम करने वाले मजदूर अपने खुद के मवेशी खरीद सकते थे कुछ परिवार बकरी और कुछ एक भीड़ खरीदते थे कुछ एक मुर्गी से शुरू करते थे शहर है की तरक्की होती है जब कोजो अपने अंडे बेचता है और मजदूरों को पैसे देता है शहर की तरक्की होती है जब कोजो अपने अंडे बेचता है और मजदूरों को पैसे देता है कोजों का खेत अब घाना में सबसे बड़ा था धीरे धीरे उसका शहर भी बड़ा हुआ कुछ लोग फार्म पर नौकरी खोजने आते और फिर वहीं पर अपने परिवारों के लिए घर बनाते थे अन्य लोग शहर में दुकान खोलते और मजदूरों को रोजाना इस्तेमाल होने वाला सामान बेचते थे एक दिन जब कोजो हिसाब किताब कर रहा था तो दरवाजे पर एक दस्तक हुई आदिका ओंडाकोर जो अब बड़ी हो गई थी ने कोजो को अभिवादन किया फिर उसे सिक्कों एक छोटी थैली दिखाई उसने कोजो को बताया कि वो पैसे उसने अपनी मजदूरी से बचाए थे उसने कहा कि अगर उसके पास कुछ और पैसे होते तो एक बिजली से चलने वाली अनाज चक्की खरीद सकती थी और अपना एक छोटा सा व्यवहार शुरू कर सकती थी वो लोगों के अनाज को आटे में पीस सकती थी क्या कोजो उसे एक छोटा कर्ज देगा कोजो अधिका के परिवार को अच्छी तरह से जानता था उन्होंने कई वर्षों तक साथ साथ फार्म पर काम किया था कोजो को यह आइडिया पसंद आया लेकिन उसने अधिका से एक वादा करवाया कि एक दिन वो भी किसी दूसरे परिवार को इसी तरह से पैसे उधार देगी अधिका उसके लिए राजी हो गई जैसे जैसे लोगों ने दूसरों की मदद की वैसे वैसे गाँव में कई परिवारों के जीवन में सुधार आया और उनके बच्चों का जीवन स्तर बेहतर हुआ बच्चों को भरपेट खाने के लिए मिला ज़्यादा बच्चे स्कूल जाने लगे और अधिक बच्चे स्वस्थ रहने लगे जैसे जैसे साल बीते कोजो का पोल्ट्री फार्म पूरे पश्चिम अफ्रीका में सबसे बड़ा हो गया कोजो भी अब बड़ा हो गया था और उसके कई नाती पोते थे उसके नाती पोते अक्सर फार्म पर आते थे और अंडे इकट्ठे करने में मदद करते थे यह कहाँ जाएगा वे पूछते थे और वो कहाँ ओबामा को जाएगा कोजो जवाब देता था यह बुरकी नाफाश जाएगा कोजो के मजदूर दिन में हजारों अंडे पैक करते थे और कोजो को हर बार गर्व होता था कि जब वो अंडों के ट्रक को पड़ोसी देशों में, में, देश में स्वास्थ्य क्लीनिकों का निर्माण करती थी उस पैसे से अक के बंदरगाह को बेहतर बनाया जाएगा उस बंदरगाह पर कई देशों के जहाज व्यापार के लिए आते थे अंडों से भरा एक और ट्रक कहीं दूर जा रहा था तब कोजो ने अपने सबसे छोटे पोते को देखा अगली बार जब वो लड़का कोजो से पूछेगा कि अंडों से भरा वो ट्रक कहा जाएगा तो कोजो कहेगा वो ट्रक तुम्हारे भविष्य के लिए है मेरे बच्चे यह है जिसने कोजो और आदि जैसे लोगों की व्यवसायों को बढ़ावा दिया भूरी मुर्गी को खरीदने के लिए एक छोटे कर्ज से शुरुआत की थी कोजो नाम के एक युवा लड़की ने एक भूरी मुर्गी को खरीदने के लिए एक छोटा कर्ज लिया और फिर उसने उससे अपने परिवार अपने समुदाय अपने शहर और अपने देश के जीवन को बदल दिया यह सब एक अच्छे विचार और छोटे से कर्ज से ही संभव हुआ और यह पूरा सिलसिला एक मुर्गी के साथ शुरू हुआ था